यस्य शासन सरिता सागरास स्वगोचरम नादिक्रामी जिसके सागर शासन में नदियां, समुद्र कोई भी अपना विषय अपना जो मर्यादा है अपने उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं स्वगोचरम नादिक्रामी अपना विषय जो अपनी मर्यादा है अपना जो तट वगैरह है अतिक्रमण कभी नहीं करते हैं तथा उसी प्रकार से नियतम स्थावर जंगम भी जिसके शासन में नियत रूप से प्रवृत्त हो रहे हैं तथा जो ऋतवो अयन अबदास चास्त्र नाक्रामंती सारी ऋतु जो अयने उत्तरायण दक्षिणायन में चवत्सर जो वर्ष है साल समय काल शासन ये सब काल के वाचक ऋतु दो दो महीने महीने का अब दो एक साल इत्यादि जो है जिसके शासन का आत नहीं करते हैं तथा कर्तार कर्माणी फल शासना कालम नाच वर्तन है इसी प्रकार से कर्ता कर्माणि फल और कर्ता और उनके अंदर किए जाने कर्म कर्म भी अपना फल इत्यादि देने में येम ना शासन के वजह से अपने अपने काल का नहीं करते हैं स एष महिमा भूवी लोक है महिमा वही इस ब्रह्म की महिमाए समझाओ इस संसार रूपी लोक में यस्य ये स एस सर्वज्ञ जिसका ऐसा है महिमा वही यह सर्वज्ञ है एवं महिमा देव ऐसी महिमा वाला वह देव है वह ब्रह्म है दिव्य ज्योतरवती दिव्य ब्रह्मपुरे वह क्या कर रहे हैं दिव्य मने ज्योतरवती प्रकाशन करने वाला क्या प्रकाशन कर रहा है वह सर्व बौद्ध प्रतिकृत ज्योतने सकल बुद्धि से होने वाले जो प्रत्ये वृत्ति से वृत्ति ज्ञान सब को प्रकाशन करने में जो समर्थ है इन का जो साक्षी है वो दिव्य है उसको दिव्य कह गया ब्राह्मणो व्र चैतन्य स्वरूपे ना नित्य व्यक्त क्योंकि जो ब्रह्म है वह अपन नित्य चैतन्य स्वरूप के द्वारा यहाँ अभिव्यक्त अपने चैतन्य स्वरूप से वहीं पर उन्हें हृदय गुफा में ही सकल बुद्धि के प्रत्यो को प्रकाशित करता हुआ नित्य अभिव्यक्त है ब्रह्महा वो हृदय पुंडरी का हृदय कमल तस्मिन यद व्योमा उसमें जो आकाश है उन्हें हृदय आकाश तस्मिन् व्योमनी आकाशे उस व्योम में उस आकाश में हृदय कमल के बीच में जो स्थित है उसमें प्रतिष्ठित हो इव उपलब्ध थे मानव ब्रह्म से प्रतिष्ठित हो वह उपलब्ध होता अनुभव में आता है यदि व्यापक है ना वो एक प्रच्छन देश तो? प्रतिष्ठित कहा नहीं जा सकता लेकिन बुद्धि प्रत्यंगे साक्षी रूपेण अपना चैतन्य स्वरूप से वहां सबका पर व्याख्या कर रहे प्रतिष्ठित मतलब इव नहीं आकाश सर्वद से गति गति प्रतिष्ठा व अन्य था संभव क्योंकि आकाश के समान जो सर्वव्यापक है उसे गमन हुआ, जाना या आगमन हुआ या रहना ये सब अन्य प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकते कहे बिना व्यवस्था आप दे नहीं सकते हैं कि सर्वव्यापक का गमन आगमन या एक जगह पर स्थिति नहीं हो सकता फिर व्यापक कहा है एक जगह प्रस्त हो गया इसलिए युवक कहना पड़ता है कि सर्वव्यापक का मानो घट में जैसे घटा का घटाकाश कर लेते हैं उसी भ्रम का हृदय अनुभव का, का कथन किया जा सकता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं अन्यथा नहीं संभवती अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता सही आत्मा तत्स्त मनोवृत्ति विरेव रेव विभावे और वह जो आत्मा है उस बुद्धि गुपा में जो स्थित है वह मनोवृत्तियों के द्वारा ही भाषित होता है द्वार द्वारा साक्षी बोधस्य साक्षी, साक्षी ज्ञान साक्षी के ही अधीन है। और मनोवृत्तियों के द्वारा इसलिए वह साक्षी का में निश्चय हो जाएगा नहीं तो मनोवृत्ति को प्रकाशित कौन करेगा मन, मन जड़ है उसे निकले वाली वृत्तियां भी जड़ है अवसर ज्ञान कैसे हो रहा है कोई ना कोई उसको प्रकाशन कर रहा है और वो प्रकाश का ही नाम आत्मा है वही साक्षी है ऐसा हम निश्चय कर पाते हैं इसे बुद्धिवृत्ति के द्वारा होने वाले ज्ञानों का अनुभूति के आधार पर वह भी प्रकाशित हो गया इसे तो मनोवृत्ति भी रेव विभावी मनोमयो मनोमय मनोपादित्वाद प्राण शरीर नेता मन उपादित्व मन उपाधि वाला होने से प्राण शरीर नेता मनोमय की व्याख्या हो गया उसके बाद अब करें वाला होते होने से उपाधि कैसे हो गया कि वृत्तियों के माध्यम से ही उपाधि वाला हो गया वो प्राण शरीर नेता प्राणच्च शरीर शरीर नेता स्थूला शरीर स्थूलांत शरीर शर्रांतरम प्रति प्राण और शरीर प्राण प्रधान जो शरीर प्राण प्रधान शरीर क्या हो जाएगा लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर जब एक शरीर मर जाता है इस स्तू शरीर से हटा करके दूसरे स्तूल शरीर की ओर ले जाने में जो मदद करता है वही ब्रह्म है तस्य तस्म नेता सुख शरीर का जो नयन करने वाला नयन करने के समान नयन करना वास्तव में नयन थोड़ी कर रहा है तो वो तो ले जाने वाला भी नहीं है वो आत्मा तो इधर से आता है तो कथन, आपने एक शरीर मर गया दूसरे शरीर मिल गया मिलने से कहा जा रहा है कि इस शरीर को आत्मा ने यहां से निकाल के यहां डाल दिया ऐसे वार कर जैसे घड़े के अंदर कोई सामान थी पोटरी बांध रखे थे उस पोटरी को वहां से निकाल दूसरे घड़े में डाल दिया आपने क्या हो जाएगा वो यहां से यहां जाने के पीछे आप जैसे निमित्त कारण है कोने चाहिए ना ये सूक्ष्म तो हाँ चैतन्य के कारण चैतन्य अभिव्यक्ति का हुई वहां पर शरीर में चैतन अभिव्यक्त जो था वह खत्म होकर के दूसरे शरीर में चैतन्य अभिव्यक्त हुआ तब कभी सूक्ष्म जा नहीं सकता वो कैसे जाएगा तो सुख को फिर किसने ले दिया तब कहे आत्मा ही ले जाता है दूसरे में चैतन्य अभिव्यक्त हो गया चैतन्य व्यक्त नहीं होता तुम कहते उस आत्मा शरीर तो गया नहीं सुख में तभी तो मुर्दा पैदा हुआ ये बच्चा मरे हुए पैदा होते थोड़ी कहा जाएगा यहां पर भी एक आत्मा आया नहीं कह इसीलिए इसका नाम एक बड़ा प्राण शरीर नेता, प्रतिष्ठितः अवसित च सन्निधाय समवस्थाप्य उपचीय बुद्धि है वो अन्न में प्रतिष्ठित है में प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है तो स्पष्ट करते हैं हम जो खाते पीते भूज्यमान जो अन्न है उसके परिणाम में टिका हुआ है सुख शरीर में शरीर को नयन करता है एक जगह दूसरे जगह और उसके माध्यम से फिर शरीर जब सुख शरीर प्राप्त हो जाता है तो वे आप कैसे टिका हुआ है खाए पिए विणाम होता है शरीर में टिका हुआ प्रतिदिन हम उपीय माने अपीय माने क्योंकि ये शरीर कैसा है प्रतिदिन बढ़ता है घटता है बीमारी हो गई तो घट जाएगी नहीं तो बढ़ती रहेगी खुलते रहेगा फिर कंट्रोल में आ जाएगा कभी कोई चलते रहते हैं संसार में बचपन में दुबला पतला रहता है बीच में मोटा हो जाता है फिर बड़ा पाते हैं फिर धीरे धीरे दुबला पतला हो जाता है उपचीए माने चा पिंड रूप अन्य चावल दाल रोटी नहीं ये पिंड शरीर को ही देना स्थूल शरीर इस शरीर में वा आत्मा प्रतिष्ठित है और हृदयम संविधाय का मतलब क्या हृदयम पुंडरीक हृदय संविधा हृदय कमल रूप छिद्र में विद्यमान जो बुद्धि है इस बुद्धि के संवस्थाप्य आत्म अभिव्यक्ति हो जाती इसलिए मान लिया गया यहां पर इस प्रकार से पिंडात्मक हृदय पुंडरीक के मध्य में बुद्धि को स्थापित करके वह अवस्थित है उसने क्या किया बुद्धि को पहले टिकाया कहा हृदय गुफा में और बुद्धि में प्रजम पड़ गया इस प्रकार से वो स्तू शरीर के अंदर आत्मा बैठा हुआ है तो शरीर बना शरीर में हृदय भी गुफा बना उसे हृदयाकाश में उस क्षेत्र में उस पुंडरी क्षेत्र में एक बुद्धि नाम के चीज उपाधि बना दी और उस बुद्धि के प्रतिबिंब रूप बैठ करके मानव आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है हृदय अवस्थान में वह ही आत्म स्थित नहीं आत्म स्थित अन्य हृदय अवस्थान में वह क्योंकि जो है कह रहे हैं कि हृदय में ही आत्मा का स्थान माना गया है वास्तुदेव में नहीं है क्योंकि हृदय में आत्मतत्व की अभिव्यक्ति होती है इसे माननी पड़ती इस प्रकार से हृदय हृदय है, तो बुद्धि है। के में गई तो आत्मा विचार नहीं आत्मस्थिति क्योंकि वास्तव में अन्न में मान शरीर में वास्तव में आत्मा की स्थिति का कथन नहीं हो सकता अन्य प्रकार से स्थिति का कथन नहीं हो सकती एक ही प्रकार ये आत्मा है ये कहने के पीछे एक ही एक तरीका यह है कि वह हृदय रूपी कमलान बुद्धि में प्रतिम रूपेण जो हमें अनुभव हो रहा है चैतन्य अनुभव हो रहा है सर्व बौद्ध प्रत्यो का प्रकाशगत साक्षित अनुभव हो रहा है इसके अलावा कोई दूसरी तरीका ही नहीं जो कह सकें कि स्तू तो शरीर में आत्मा है और क्या तरीका हो सकता है और कोई तरीका नहीं? तदात्म तत्व विज्ञान विशिष्ट शास्त्र आचार्य उपदेशन ज्ञान ध्यान सर्वत्याग वैराग्य उत्म तत्व को देखता है? कहते हो सारी विशेषण दिया तद विज्ञान परिपश्यती वाक्य इसके व्या कर रहे हैं आत्मतत्व उस आत्म तत्व को विज्ञान के द्वारा अनुभव करेंगे विज्ञान के अंदर कैसे विज्ञान विशिष्टे नशिष्ट विज्ञान कोई साधारण ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता क्या विशिष्ट विज्ञान है और विस्पष्ट करते हैं विशिष्ट ज्ञान विज्ञान विज्ञान का मतलब क्या है वी सरकार करते विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट क्या है ज्ञान में कर शास्त्र आचार्य उपदेश जनित शास्त्र और आचारिक उपदेश उत्पन्न होना शास्त्र और आचार्य उपदेश के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है उसको विशेष ज्ञान कहा जाएगा और उसको भी वो भी कैसा ज्ञान शास्त्र पकड़ लिया ज्ञान से नहीं होएगा किंतु शम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूत इस शब्द को अर्थ को ग्रहण कर लिए गुरुमुख से शास्त्रों को पढ़ करके इससे नहीं होता वो ज्ञान को कि वैशिष्ट क्या है केवल शास्त्राचार्य सुनना इतने से नहीं किंतु शम दम ध्यान सर्वत्याग वैराग्य इनसे उद्भूत विश्व वैशिष्ट ज्ञान सारे साधन से संपन्न होनी चाहिए शम, दम प्रदीक्षा छठ संपत्ति तो है ही है उसका ध्यान सर्वस्व त्याग सर्व के साथ साथ पूर्ण वैराग्य से उद्भुत के द्वारा परिपश्य सर्वदा पूर्णम पश्यपलबंध पूर्णं पश्य सर्वत सब ओर से पूर्ण रूपेण देखते कौन देखता है ऐसा अनुभव करता है धीरा विवेकिन धीमंत जो विवेकी लोग वो ऐसा करते आनंद रूपम सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम कैसा है वो जो अनुभव कर रहे वो आनंद रूप है वो आनंद रूप क्यों है मंत्र में आनंद रूपम कह दिया क्यों आनंद रूप है सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीन कि सब प्रकार का जो अनर्थ दुख है अनर्थ पदम अनर्थ जनक विषय तद राग परम दुखम चत दु फलम स्पष्ट करते हैं अनर्थ और दुख दोनों क्यों बोल दिया अनर्थ क्या लेना दुख का जनक विषयों को ले लेना और उस विषय में उत्पन्न राग द्वेष आदि और क्या है उसका दुख और आयास इन सब से रहित होने से वो अमृतमी विशेषेण स्वात्म एवं भाति सर्वदा अमृतमी और जो अमृत रूप है अमृत रूप क्यों है रूपेण कैसे स्वात्म भाती विशेष रूपेण अपने अंतकरण में ही सदा भाषित होता है स्वात्म स्वांत करण विशेष सुख भी आत्मभिन्न नहीं है ना क्योंकि विषय आनंद इसलिए ना पंचदशी में पंच आनंद गिनती किया हर चीज में जो आनंद अनुभव हो रहा है उसी की मात्रा है अंश मात्रा है। बूंद के समान बूंद इसीलिए और सब अनुका है दो? अपने अंत करण में हो रहा है स्वात्म ने अपने अंतकरण में ही भाषित हो सर्वदा हमेशा ऐसे होने से उसको मंत्र में कहा अस्य परमात्म ज्ञान परमात्मिकारी उत्तम अधिकारी कोई भी अधिकारी हो जो अधिकारी चक्र मुक्ति से अनुभव करें चाहे सद्य मुक्ति से अनुभव करें तो ब्रह्म ज्ञान का फल क्या वो बताने डाल अस्य परमात्म ज्ञान फलम अभिधीयते अभिधीय फल का कथन किया जा रहा है फल जीवन मुक्ति रूपम अथवा क्रमुक्ति रूपम चाहिए उत्तमा अधिकारी उसके लिए जीवन मुक्ति रूप फल हो जाएगा अद्वैत वाक्यवगम ही मुक्ति का फल है जीवन मुक्ति है और क्रम मुक्ति वाले को वहां जाने के बाद यह फल मिल जाएगा उपास ब्रम्ह का उपासना करके निर्भण की उपासना करते करते करते शरीर चोट गया ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा तो वहां पर जाकर के वे फल को प्राप्त कर सकता है क्या फल प्राप्त करता है वो भित्य दे हृदय ग्रंथिते सर्व संशया चा से कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे भित्य दे हृदय ग्रंथि परावर जो ब्रह्मतत्व है उसका साक्षात्कार होने पर तस्मिन् दृष्टे परावर पर भी है अवर जिसका पर गौण है ब्रह्मा जी जो माना जाता है अवर जिसका वह भी है कार्यभूत जिसमें वह ऐसा जो ब्रह्मतत्व है उसके तस्मिन् दृष्टे उसे साक्षात्कार कर लिए जाने पर क्या होता है इस जीव के अंदर जो हृदय में विद्यमान ग्रंथि है रुपा जो हृदय की ग्रंथि है वह भिदे हंगे पदार्थ जितने भी संशय थे संपूर्ण संदेह नष्ट हो जाते जब तक तो साक्षात कर नहीं हो तब तक तो जाते जितना भी पढ़ लो कुछ संशय रहता एक महात्मा कर तो तो बहुत आता था बहुत शंका पूछता था और जवाब देते देते देते देते, देते हमने दे। तो वही कोलुका पाए जैसे जो दस दिन पहले पूछा फिर वही बाद में फिर वही प्रश्न आ जाता है फिर जो दूसरा फिर, फिर वही आ जाएगा वही वही घूमते रहता प्रश्न से दिमाग तो कैसे अच्छे ऐसे दूर होने वाला है नहीं इस तरह से तो फिर हमने उसको दिन समझाया जब तुम जितना भी सोचोगे ना कि संशय का सोचा बंद संशय है ना तुम्हारे मन में कि संशय का चिंतन करना छोड़ोगे तो ब्रह्म चिंतन करना शुरू कर संशय जवाब ढूंढने के चक्कर में तुम संशय के चक्कर में पड़ गए संशय रहा है धुड़ूम करके अरे भ्रम चिंतन कब होगा तो जिस दिन तुम तो भ्रम साक्षात करोगे सारा संशय खत्म हो जाना है संशय को तो बल में रख जो गुरु आचार्य से सुना है वो शास्त्र के अनुसार चिंतन कर बस शास्त्र के अर्थ का भी कोई संशय उठ जाए तो उसको बगल में रख दे कोई तर कर कुछ उल्टा पुलटा बोल के तो भी बगल में रख और जो तुमको परंपरा से श्रोत ज्ञात है उसका चिंतन करते जाओ अपने आप देखने संशय बढ़ जाएगा उसका तो जाए। फिर आया नहीं कभी तो लोग ऐसे संशय के पीछे पढ़ देखिए संशय के पीछे पढ़ के क्या फायदा वो तो अपने आप खत्म होना है जिस दिन तुमको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा इसे यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयास करो संशय को बगल में रखो मन का स्वभाव है संशय विकल्प पाप बना वो तो संशय उठाते रहेगा हर बात हो गया इसीलिए उसको तो बगल में रखना ही पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है। तो वो सारे संशय भी नष्ट हो जाते हैं तथा है। इसकी जितने भी, भी कर्म है तो सभी कर्म नष्ट हो जा अविद्या वासना, अविद्या तो जो संसार के वासना उसका प्रचय उसकी निवृत ठोस पनाही क्या है ग्रंथि के समान ग्रंथि है बात कहते हैं हृदय ग्रंथि अविद्या वासना अविद्यावासना प्रचय बुद्ध्याश्रय अविद्या वासना प्रचय विद्या से जनित वासना का ढेर प्रचय खूब सारा कहा जब बुद्धि आश्रय बुद्धि में आश्रय और एक नाम से कहा जाता है काम कामना कामा ऐसी हृदय श्रद्धा कठोर में भी है मुंडक में भी है वृदाण में कई जगह आता है शब्द यदि हृदयाश्रय हो असो न आत्मा आश्रय भले ही काम इच्छा नहीं एक लोग क्या कहते हैं काम इच्छा इच्छा को एक गुण माना और उसको कहा मानते वो आत्मा में इसलिए भाष्कर कहते हैं भाई वास्तव में इच्छा जो है या कामना जो चीज है वो बुद्धि में आश्रित है हृदय रूपी गुफा बुद्धि में आश्रित है ये आत्मा में आश्रित नहीं है ये सारे सारी कामएं भिज्य भेदम विनाशे विनाश को प्राप्त कर जातेमरण गंगा प्रवृत्ता इच्छेदम स्रोतवत्वृत्ता विच्छेद आप बोल दे रहे उसके सारे संशय नष्ट हो जाएंगे कौन से नष्ट और कैसे थे वो सर्वज्ञ विषया संशया सकल ज्ञ पदार्थ संबंधी जो विषय यह संशय थाने प्रमाण का विषय प्रमेय का विषय उनकी प्राम श्रवनाधि प्रमाण विषय की जो चीज है वो तो श्रवणा से तो भी आप दूर कर ले सकते हो प्रमाण प्रमेय पदार्थ में लेकिन प्रमेय संबंधी का संशय कैसे दूर होगा तो उसके लिए कहते भाष्य कारण विषय संशय लौकिका नाम जो कि कैसे होता है हो? अज्ञानी उनके प्रति आमरणात् गंगा स्रोतवत् प्रवृत्ता मरण काल पुरंत गंगा स्रोत के समान निरंतर प्रवृत्त है कोई न कोई संशय दिमाग में घूमते रहता है ऐसा जो ये विशेष संशय है वो क्या हो जाएगा विच्छेद माया विच्छेद को प्राप्त कर जाएंगे प्रवृत्ता यदि प्रवृत्ता ए भवंती निवृत्ता जो गंगा समान निरंतर प्रवृत्ति कभी निवृत्त होते ही नहीं है वे क्या हो जाएंगे विच्छेद को प्राप्त जन्मांतरी चवृत्त फला ज्ञानोत्पत्ति सहभागिनी चयंते कर्माणी ऐसा ज्ञानी पुरुष है जिसके सगल संशय नष्ट हो चुके हैं अविद्या अविद्यावृत्त हो चुकी है उसका अंदर जो विद्यमान यानी कर्मानी, कर्म आम है कौन से कौन से कर्म लेना विज्ञान उत्पत्ति प्राप्तनानी। इस जन्म में ज्ञान उत्पत्ति से पहले आपसे जो किए गए कर्म है जन्म के साथ साथ तो हुआ ना ना जिनको घर में ज्ञान हो जाए तो बात अलग है जन्म के साथ साथ ज्ञान तो उनकी बात है नहीं जिनको जन्म के बाद कई समय के बाद जाकर करके जन्म के इस आयु का बीच में कभी ब्रह्मज्ञान हो रहा है उस उसको तो तो कहते हैं उस शरीर का जन्म से लेकर के ब्रह्मज्ञान काल ब्रह्मज्ञान जिस समय हुआ उस बीच में जितना आपने कर्म किया तो वो भी नष्ट हो जाएगा और जन्मांतर में किया हुआ जितना था संचित होकर के अंदर ढेर सा स्टोर बना हुआ है वो सारे कर्म हो जो, जो कि अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है अरे कर्मता को धारण नहीं किए हैं अप्रवृत फलानी और ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी और ज्ञानोत्पत्ति के आनंद यां तो होता नहीं ना जब ज्ञान उत्पन्न कर्म कहा से होना है परसों विरोधी यहाँ सहभावनी का तात्पर्य से टिप्पण कर साफ कहेंगे कि आगामी विज्ञानोत्पत्ति काल तद तद्भा, तदभाव असंभव कि विज्ञानोत्पत्ति काल में कर्म होने का संभावना ही नहीं है तद तो अनंत भावित्व अर्थकत्वाद इसलिए यहां पर सभावनिक का तात्पर्य ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल में इस शरीर के मरण पर्यंत जो भी कर्म होते रहे शरीर से वे भी कर्म नष्ट हो जाएंगे मेरा फल नष्ट हो जाएंगे कर्मी सारे कर्म नष्ट हो जाए संचित और क्रियमान। क्रियमाण में दो भाग विज्ञानोत्पत्ति के पूर्व काल इस जन्म में और विज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में इस जन्म जो होता है वह सब क्रिय मान्य शरीर हो और जन्मांतर में किया हुआ सारा कर्म संचित नाम से है जो अभी उनमें से भी जो प्रार देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं जब पक चुके हैं प्राक्रम रूप तक धारण कर चुके हैं वो तो आपको दो चार जन्म जितना देने हो तो देंगे ही भले आपके पर ज्ञान हो गया मुक्त हो गया जीवन मुक्त के बाद भी आपको यदि इस ज्ञानोत्पत्ति के काल से पहले ही संचित कर्मों में से कुछ कर्म प्रार धारण कर चुका है वह जन्म जरूर देगा जट भर कहानी आता ना दो तीन जन्म लिए तीन जन्म लिए बचे हुए संचित कर्म थे और क्रियामाण कर्म है वे जन्मांतर के आरम्भ नहीं होते हैं किंतु ये जो जन्म का आरम्भ करने वाले कर्म है ये कभी नष्ट नहीं होंगे नन्म आरम्भ का जन्म जन्म के जो आरंभ कर्म थे कौन जिसको क्या कहते हैं प्रारब्ध कर्म कहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होगा क्यों प्रवृत्त फलत्वा क्योंकि प्रवृत्त फल वाले होने से क्योंकि वो सब फल प्रवृत्त प्रवृत्त हो चुके हैं तस्वीन सर्वज्ञ असंसारिणी परावरे कब होता है स्थिति तस्मिन दृष्टे परावरे तस्वीन उन्हें सर्वज्ञ असंसारिणी सर्वज्ञ है संसार है, ऐसा जो आत्मा है शुद्ध ब्रह्म उसे अनुभव करने पर और देते तस्मिन परावरे कारण कार्य तस्मिन परावरे कारण रूप से और कार्य रूप से इन दोनों से भी साक्षात अहम अस्मिक दृष्ट कार्य कारणवाद रूपेणा मि ब्रम हूं ऐसे अनुभव किए जाने पर दृष्टे संसार का अनुच्छेदात ऐसा देखने पर ऐसा अनुभव करने पर संसार के जो कारण था वह उच्छेद हो जाएगा तो, तो मुक्त हो जाएगा मुच्छते अवच्छेदात मुचित मन मुक्त हो जाएगा ये समझना है थोड़ी आमगिरी पहले देख लेते बहुत ही सुंदर विचार कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं अविद्या कब नष्ट होती है हो कैसे नश्ट? बुद्धि का नष्ट नष्ट हो जाएगी वो आपने कि बुद्धि में है चीजें बुद्धि आश्रय वो तो जैसे घड़ा नष्ट हो जाए तो घड़े में रहने भी, जाएग जाएगा। के हो जाएगा। वैसे बुद्धि का नष्ट नष्ट होता है बुद्धि को नाश करेगा विकल्प उठा रहे देखिए कि बुद्धौ विद्य मानायाम अविद्यादि भेदो ज्ञान फल निवृत हो बुद्धि कर रहते हुए ही अविद्या का नष्ट हो जाना नष्ट हो जाता है यही ज्ञान का फल कहते हो या बुद्धि के नष्ट होने पर अविद्या नष्ट हो जाती है कहते होना पृष्ठ अट्ठावन अंतिम पंक्ति कि बुद्ध विद्यमान बुद्धि के रहते हुए अविद्या का भेद माना ना अविद्यादि भेद माना अविद्यादि का नाश हो जाता है मानते हो यही ज्ञान का फल है तन निवृत्त हो बुद्धि के निवृत्त होने पर बुद्धि का नष्ट होने पर ही अविद्या का वे नाश हो जाता है मानते हो दोनों प्राद्य सत्य उपादान कार्य से अत्यंत उच्छेद क्योंकि यदि अविद्या बनी रहेगी तो बुद्धि बने नष्ट भी हो जाए तो भी वह उपादान कर्म कौन है बुद्धि भी उपादान उसके रहते हुए कार्य से अत्यंत उच्छेद संभवाद कार्य का अत्यंत उच्छेद आप कथन नहीं कर सकते क्योंकि पुनरुत्पत्ति की संभावना बनी रहेगी क्योंकि पुनः उत्पत्ति की अविद्या से के कारण से माने जो भ्रांति हुआ और भ्रांति कहा बुद्धि में से बुद्धि में विद्यमान अविद्या जो चीज है उसके उसी भी भ्रांति हो रही कहते हो और बुद्धि रहते हुए अविद्या भले नष्ट भी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा उस बुद्धि में दोपहर अविद्या हो जाएगी इस पक्ष को लेकर बोल रहे हैं अविद्या का कार्य बुद्धि नहीं मान करके बोल रहे हैं यहां जो प्रश्न उठाया जा रहा है बुद्धि में अविद्या है अज्ञान हर जीवात्मा का अपनी बुद्धि में क्या है संसार के और ब्रह्म का अज्ञान है अज्ञान की वजह से संसार विषय भ्रांतियां हो रही है तो इसलिए हम पूछ रहे बुद्धि में जो अविद्या है वो बुद्धि से पैदा हुई है हमारे बुद्धि बनी हुई रहे अविद्या का नाश हो जाए तो दोबारा वैसे पैदा हो जाएगा जैसे माँ जिंदी है उसके एक बच्चा मतलब मर भी जाए तो दूसरे बच्चे पैदा हो जाएगा ना तो औरत है तो कर देगा आदमी। उसी प्रकार से यदि बनी रहेगी उससे उत्पन्न जो अविद्या थी भले एक विषय का विद्या या किसी विषय का अविद्या को नष्ट कर दिया तो बुद्धि रहने के कारण क्या करेगी बुद्धि दोबारा विद्या पैदा कर लेगी इसलिए आप ये जब कहोगे भी बुद्धि का हुए अविद्या का नाश होने ज्ञान के उचित फल नहीं मोक्ष नहीं हो सकता है द्वितीय न द्वितीय हो बुद्धि नष्ट हो जाए उसके साथ साथ विद्या भी नष्ट हो जाएगी ऐसा मान लिया जाए कि ज्ञान से अज्ञान साक्षात विरोध प्रसिद्ध है तो यह भी नहीं हो सकता कि तो ज्ञान का बुद्धि के सब कोई विरोध तो है नहीं भाई हमेशा नियम क्या है अपना विरोधी कहीं तो नाश करेगा वो ज्ञान अपना विरोधी अज्ञान कहीं विद्या अपना विरोधी विरोधी जो अविद्या विद्या अपना विरोधी जो अविद्या उसको नष्ट करेगी नहीं नहीं। और विद्या का या ब्रह्मज्ञान का बुद्धि के साथ कोई विरोध तो है ही नहीं वो कैसे कर देगा उसको इसे वह भी संभव नहीं है कहते हैं। ज्ञान से अज्ञान ही नहीं वो साक्षा विरोध प्रसिद्ध है ज्ञान का के साथ ही विरोध प्रसिद्ध है बुद्धि के साथ विरोध प्रसिद्ध ही नहीं बुद्धि साधर और इसे पूछूंगा मैं एक दूसरी बात बुद्धि भी अनादि है कि साधी है अनादि कहोगे फिर इसे प्रश्न का नाश भी होता कि नहीं होता का? ब्रह्म के समान वो भी है कोई अनुभव कर अनुमान कर देगा इसे नादनाद्य उसको अनाज नहीं कर सकते क्योंकि प्राणो मनस सर्व इंद्रिया निश्चय अभी आपने इसी मुंडक में पढ़ा है इसी से प्राण मन इंद्रिया सब कुछ पैदा हुए हैं। बुद्धि भी उत्पन्न वस्तु है, इसरे नहीं कह सकेंगे आप क्यों नानते है प्रणय ब्रह्म ज्ञान विनय बुद्ध ये साधी है भौतिक पदार्थों के समान जैसे महाप्रलय में क्या हो जाता है ये सारे भूत तत्व नष्ट हो जाएगा और दूसरी बात है यदि शादी मान लोगे गे फिर बुद्धि को उपांतरण माननी पड़ेगी बुद्धि साक्षात ब्रह्म यदि साक्षात ही है तन नाशा अत्यंत उच्चेद तो नाशा बुद्धि का अत्यंत नाश नहीं हो सकता कि जब तक कारण बना रहेगा उसे दोबारा कार्य पैदा हो सकता है वे नियम बनाया आपने कारण यदि बना रहेगा फिर दोबारा बन जाएगी भले एक घड़ा नष्ट हो तो क्या हो गया घड़ा चूर्ण बना गया और उसको फिर दोबारा इसी तरह से यहाँ पर ब्रह्म से उत्पन्न बुद्धि मान लिया आपने फिर तो ब्रह्म बना रहेगा तो हो बुद्धि उसमें। ये समस्या हो जाएगी आपको और कहोगे अर्थात उच्छेद ही नहीं होगा ना कार्य का दोबारा बनने की संभावना रहेगी इसे माया उत्पादन कारण कहोगे सा दृष्टिगत ज्ञानी न उच्छेद मर दृष्टिगत तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान से उच्छेद कैसे हो जाएगा आत्मा का ज्ञान से माया का उच्छेद हो जाएगा क्या बुद्धि का नाश कैसे करोगे कि बुद्धि का कारण बने माया का दिया माया नष्ट हो जाएगी हमेशा के लिए तो बुद्धि भी नष्ट हो सकती है इन माया को कौन नाश करेगा कौन नाश करेगा ज्ञान नाश करके बोलोगे आप ये जवाब नहीं बन सकती ज्ञान किसका ज्ञान किसका नाश किसका नाश करेगा फिर आपको समझना पड़ेगा माया ब्रह्म में है जैसे रजत को हमने कहा दिया था शुक्ति में तो शुक्ति का ज्ञान से रजत का ज्ञान नष्ट हुआ तो रजत संबंधी विद्यार्थियों का कारण वो नष्ट हुआ पहले वो नष्ट होने से रजत भी खत्म हो गया रजत ज्ञान भी नई लम रजत हो जाता है अगर तो आपको यहां बोलना पड़ेगा ये जो माया का कार्य जगत और माया सब ब्रह्म में है कल्पित है अच्छा ब्रह्म का ज्ञान करने से दृष्टा का ज्ञान करने से माया नष्ट हो जाएगी माया नष्ट होगी उसे बुद्धि सब नष्ट हो जाएंगे ये कहा मानना पड़ जाएगा जो मुख्य वेदांत पक्ष आ जाएगी तब इसे कहते हैं माया चेत सा दृष्टिगत तो ज्ञान है नोच्छेद मी ऐसे जो नहीं मानते उनके लिए क्या हो जाएगा ध्रष्टा का ज्ञान से माया का नाश हो नहीं सकता माया कहना सही तो बुद्धि का भी अत्यंत उच्छेद नहीं होगा लौकिक माया विगत माया दृष्टिगत ज्ञान उच्छेद लौकिक जो मायावी है उसमें जो माया रहती है दृष्टागत ज्ञान के दिन उच्छेद होता है क्या ऐसा हम लोग क्या है दृष्टा है मायावी अपना माया को दिखा रहा है हमें अपना ज्ञान हो जाए मैं दृष्टा हूं मैं साक्षी हूं इन सारे खेल का ऐसा निश्चित ज्ञान होने से उस समा में विद्यमान जो माया नष्ट हो जाएगी क्या नहीं होती दृष्टा का अपना ज्ञान से विद्यमान जब माया का नाश नहीं हो सकता किंच बुद्धि उच्छेद नसया फलम स्वनाश से और बुद्धि का जो उच्छेद है वह भी उसका फल नहीं मान सकते कि स्वनाश से स्वयं का नाश कोई फल नहीं हो सकता बना न आत्मा का भी नहीं है बुद्धि संग तो नहीं। उस ब्रह्म का आत्मा का बुद्धि के साथ तात्विक संग है क्या वास्तविक संबंध है क्या वास्तविक संबंध का अभाव होने से उसका उच्छेद भी कोई फल नहीं होता किंच आत्मनो अविद्यादि अनाश्रयत्व तो श्रुति विरुद्ध प्रक्रमे और आत्मा का अविद्या आदि अविद्या आदि अनाश्रयत्व तो अविद्या वो आ, है। ऐसा कदम करना भी हो जाएगा कि अविद्या मंत्र वर्तमान आ ऐसे आपने मंत्र में पढ़ा है उपसमार लिखेंगे अनिशया शोचति मुह्य मान श्रवणा बुद्धिगतम एवं अविद्या आत्म अध्यक्ष आपको मानना पड़ेगा कि बुद्धिगत जो अविद्या है वो आत्म अध्यास, के अध्यास थी थी तो मैं पूछता हूं अध्यास हुआ है का मतलब क्या अर्थ होता है निक्षिप्रांति दृश्यते बुद्धि में जो चीज है उसको आत्मा में डालने का नाम है या बुद्धि में जो चीज को आत्म दिखाई देने का नाम है भ्रांति से निक्षिपत तो हो नहीं सकता ना आद्य अन्य धर्म से अन्यत्रिक्षेप अन्य का धर्म को अन्यत्र आप निक्षेप करें यह असंभव है भ्रांति से किसको दिखाई दे रहा है नाव आत्मना आत्मा के तरह दिखाई दे रहा है से भी नहीं कर सकते आप तस् अविद्या आश्रय पर क्योंकि वह अविद्या आश्रय नहीं है न बुद्ध बुद्धि से भी नहीं कह सकते हो कि बुद्ध है आत्म विषयत्व संभवेना बुद्धि को देख नहीं सकती दर्शन स्वगत दर्शन नहीं सकती है तत्वानुभवे न सिद्ध है और बल्कि भ्रांति हमेशा क्या होता है उसके अपना आश्रय जो भी होगा उस आश्रय का वास्तविक अनुभव से ही निवृत्त होता है यही लोक में देखने को मिला रजत भ्रांति जो होती है और रजत का आश्रय कौन था शुक्ति उसके तत्व तो ज्ञान मैंने वास्तविक ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होता हुआ हो देखने को मिलता है बुद्धि बुद्धिश्रित तो प्रसंगा तब समस्या हो जाएगी बुद्धि ही इस अविद्या के अनुभव का आश्रय मान्य पड़ जाएगी तस्मात ना से भाषा से सम्मिक उच्च इसलिए कोई कह सकता है ये संपूर्ण भाषा कार्य यहाँ कथन कर रहे हैं बिल्कुल सही सही नहीं है ऐसा लगता है असंभव कर पर जवाब नहीं, नहीं। चितंत्र अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या वास्तव में जो विचार आरंभ किया है ना तुम्हारा विचार ही गलत है बुद्धि में अविद्या, एक में जो कहा, एक अविद्या का कार्य बुद्धि है तो बुद्धि में अविद्या कहां से आ जाएगी बुद्धि में घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान का आप मना कर सकते हो इनका अज्ञान ही बोल सकते हो लेकिन मूल जो अविद्या है वो बुद्धि में नहीं रहती है बुद्धि का भी कारण है अदय जो अविद्या है जो माया है वो कहाँ रहती है कैतन्य में ब्रह्म में रहती है वो अनादि है अनिर्वाच्य अविद्या चैतन्य अवच्छिद्य स्वच्छिन्न चैतन्य से बुद्धिया विवर्त है अनादि अनिर्वाच्य जो विद्या है चैतन्य को अवच्छेद करके स्वच्छिन्न चैतन्य के अंदर बुद्धियादी तादात रूपेण विवर्तते बुद्धियादि तादात रूपेण विवर्त होता है आश्रय विषय चित्त आश्रय विषय है चित्त उपादन करना है माया का ऐसे नहीं माया का उपादन कारण नहीं है यह ना अत्यंत उच्छेद इसलिए उसका क्यों अत्यंत उच्छेद नहीं हुआ अनादि है न ब्रह्म किंतु ब्रह्म के समान आबादी नहीं है किन्तु ज्ञान बाध्य हो जब ब्रह्म भी अनादि है माया भी अनादि है कि माया ज्ञान बाध्य है और ब्रह्म ज्ञान बाध्य नहीं है ज्ञान शुरू विरोध ज्ञान स्वरूप निदी बुद्धियापेण विवर्तते परिणमते अवच्छेद महिमना यहाँ स्वावच्छेद आकाश महिमना भूरियादय शब्दाते आकाश की महिमा से शब्द जैसे सुनाई दे रहा है न उत्पन्न हुआ वही और अवच्छेद करता हुआ दे घट उत्पन्न आकाश को घट पर करता है उसी में है माया। तो उस चेतन को, उस उस को लेकर उसने क्या कर दिया महावीण चेतन बन गया सारा जगत पैदा कर दिया तस्मात्म साक्षात्कार निवर्ती रूप अंगीकारा और उस अविद्या जो माया है ब्रह्मत्म साक्षात्कार जीव ब्रह्म साक्षात्कार के जो तो तो निवृत्ति है ऐसे स्वीकार किया गया तनिवृत्ताओ तन त्रदय ग्रंथि उच्चत है और उसकी निवृत्त होने के बाद ही ये हृदय ग्रंथि कथन यहाँ काग्य मंत्र में भाष्य कार्य चुद्धि आश्रय अहंकार विशेषण्वे फिर भाषाकार ने क्यों कहा ये जो चीज है बुद्धि में आश्रित है कहते वो जो कथन अहंकार रूप विशेषण को लेकर कहा जा रहा है अविद्या व्यावहारिक अभिप्राय ना अविद्यादि को एक विद्या कर्म आदि कर्म आदि जो व्यावहारिक है उनको मन में रखते हुए कहा जा रहा है ये जो अविद्या है और सकारी वासना बुद्धि में आसर थे ऐसे जो कथन किया जा रहा है व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहा दिया गया है वास्तव में रही आत्मा अनाशर तधान आत्मनो निर्विकारत्व अभिप्राय और ये फिर कहे वो आत्मा में आश्रित नहीं क्यों कहा फिर आपने इसलिए भी कह दिया क्योंकि वो आत्मनिर्विकारता सिद्ध करने की में इसका तात्पर्य था अब आइए वापस भाष्य में उक्त से वर्थ से संक्षेप अधायक कहा उत्तरे मंत्रास्त्रो पे इस उक्त अर्थ को ही आगे और संक्षेप में कहने वाले तीन मंत्रों को दिया जा रहा है नौ दस ग्यारह इसी से यह खंड भी द्वितीय खंड समाप्त हो जाएगा द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड भी इसके साथ साथ पूरा हो जाता है 9-10 ग्यारह तीन मंत्रों से जो कि आठवें मंत्र की एक तरह से व्याख्या जैसी व्याख्या समझो व्याख्या तो नहीं कह सकते कि उपनिषद है और अन्य शाखा के मंत्रों को इस शाखा वाले ग्रहण कर रहे हैं और स्पष्टीकरण करने के लिए ऐसा भी कहते हैं से ही वार्य संक्षेप विधायिका उत्तरे मंत्राहा त्रयोपि कहते हैं आगे जो तीन मंत्र आ रहा है संक्षेप कथन करने वाले ये भी हैं लेकिन मत सोचो जो एक मंत्र जगह उसको तीन में कह दिया तो बड़ा विस्तार हो गया नहीं वहां भी संक्षेप ही रखा हुआ है सारी तीनों के तीनों ऐसा है समझो हिरण मे पर विरजम ब्रह्म निष्कलम कच्छ ब्रम ज्योतिषान ज्योतिष तद्य विदो विदु हिरणमय पर कोश विरजम ब्रह्म निष्खला प्रकाशमय या हिरणमय से तात्पर्य कृप प्रकाशमय परेकोष परम कोश क्या है वो बुद्धिवृत्ति में क्या होता है वह विशुद्ध विरजम विशुद्ध ब्रह्म कला रहित निष्कलन कलांस रहित ब्रह्म तत्व विद्यमान है ऐसा बुद्धिवृत्ति के प्रकाश में परम पोष में वह विशुद्ध और कलाश रहित ब्रह्म तत्व विद्यमान है तुभ ब्रह्म वह शुभ्र संपूर्ण ज्योतियों की विशुद्ध ज्योतिष स्वरूप है समझो ज्योतिषांत ब्रह्म ऐसा, ऐसा ना बेकर्म तो पहले बोल चुकी विरजम उसका व्यवहार शुद्धा है ये जो है विरजम जो शब्द हो ब्रह्म विशेषांत और यहां जो शुभ्रम है संपूर्ण ज्योतियां जितनी भी ज्योतियां आप देखते हो संसार में इनके जो विशुद्ध ज्योति स्वरूप हो वो ब्रह्म और वही वास्तविक तत्व ज्योतिषांत शुभ्रम ज्योतिष तत्व तत्व विदू जिसका आत्मज्ञानी पुरुष लोग हृदय में साक्षात करके कर उसे जानते हैं अनुभव करते हैं ऐसा वह आत्म तत्व समझो हिरणमय ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाश हिरण मैं ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय का मतलब क्या बुद्धि विज्ञान प्रकाश बुद्धि के वृत्ति बुद्धि विज्ञान बुद्धि वृत्ति उसके जो प्रकाश में दिया बुद्धि विज्ञान का मतलब क्या? बुद्धि बुद्धि नंबर विज्ञान कोशे अवध्योतने का असह जैसे तलवार का म्यान होता है उसी प्रकार मान लो कोश के समान कोश है म्यान के समान म्यान है बुद्धि क्या है तलवार के म्यान के समान बुद्धि में जैसा में तलवार को साथ रखते हो वैसे बुद्धि में ब्रह्म में ऐसा व्यवहार कर दिया गया करके, ये तो है ऐसा अर्थ नहीं दे रहा है इसे भाष्य कोश कोश आप तो स्वर्पलब्धि स्थान पार्थ ऐसे कैसे व्यवहार हो गया फिर कारण यह है आत्मस्वरूप के उपलब्धि अनुभूति का स्थान होने से ऐसे वार, वार कर दिया जा रहा है ऐसी उपलब्धि तलवार की उपलब्धि कहां होगी मे उसी प्रकार से आत्मा का अनुभव कहां होगा बुद्धि में इसलिए इस तरह से वार कर दिया गया बुद्धि में ही क्यों अनुभव होगा बाहर क्यों नहीं हो गई अन्यत्र है कहते हैं क्योंकि वह आत्मा सर्वाभ्यंतर आप में, आप में ढूंढो तो नहीं मिलेगा या। या काटो तो खोनी निकलेगा आप आएगा क्या आप उससे कहा जाओगे भी मन में जाओगे मन से भी सूक्ष्म बुद्धि उसी में ही होगा उसे सूक्ष्म कोई अर्थ नहीं मन अनुभव कर सकते तस्वीन उस ऐसा बुद्धि बुद्धिवृत्ति में होगा कहते हैं विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजो, मल रजोमल वर्जितमे तो अविद्यादि अशेष दोष समस्त प्रकार के दोष और रज मल इन सब से रहित इन सब से वो रहित है रजगुण और, और कला से रहित कहे इस प्रकार से दोष रूपी जो रजगुण आत्मल उसेरित कौन है वो उसे ब्रह्म सर्व महत्वा सर्वातत्वाच्छ ब्रह्म ब्रह्म क्यों ना पड़ा उसको सर्व महत्वा सबसे महान भी अनोरणियान महत्व मुनिया सर्वातत्वाच्छ सर्वात्मक के कारण से भी सर्वात्मक निष्कलम निर्गता कला यस्मत तत्कल निरवयम कोई भी कला जिसमें नहीं है उसका नाम निष्कलम अर्थात निरवय यस्मा विरजम निष्कलम अतः तत्म जिसमें वह विरजे और निष्कल है इसलिए वह शुभ्र है शुद्धम ज्योतिषाम सर्व प्रकाश आत्म नाम अग्नि ज्योति अवभाषक क्योंकि ज्योति क्या है सगल प्रकाशात्म जितने भी अग्नि आदि इंसान का अत्यंत शुद्ध ज्योति रूप है वो अग्नि आदि नाम अभी ज्योतिषम अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योतिर्मित मित्यर्थ क्योंकि अग्नि आदिओ में जो ज्योतिष आया है वो क्यों आया क्यों प्रकाश हो गए क्योंकि उनके अंदर में विद्यमान जो ब्रह्मात्म चैतन रूप ज्योति है क्यों से निमित्त प्रकाशकत्ता गया सकल उपाधियों में सकल क्यों प्रकाश करता नहीं है प्रकट हो रहा है उपाधि का सामर्थ्य अधिष्ठान के कौन से गुण को प्रकाशित करेगा ब्रम की जो प्रकाशकता है वो अग्नियरी पदार्थों में स्पष्ट है अन्य पदार्थों में नहीं है उपाधि महिमा